भारतीय व्याख्यान मान मधुरा अभिनंदन का उत्तर मान मथुरा में शिवगंगा तथा मान मधुरा के जमींदारों एवं नागरिकों द्वारा निम्नलिखित मानपत्र स्वामी जी को भेंट किया गया स्वामी विवेकानंद जी महानुभाव आज हम शिवगंगा तथा मान मधुरा के जमींदार एवं नागरिक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमें इस बात का कभी अपने जीवन के पूर्णतम आशा के क्षणों में अथवा अतिरंजित स्वप्नों में भी विचार न था कि आप जो हमारे हृदय में सदैव से रहे हैं एक दिन यहां हमारे स्वदेश के इतने समीप पधारेंगे पहले जब हमें इस बात का तार मिला कि आप यहां आने में असमर्थ हैं तो हमारे हृदय में निराशा का अंधकार फैल गया और यदि बाद में आशा की एक सुनहरी किरण न मिल जाती तो हमको अत्यधिक निराशा होती जब हमें यह पहले पहल ज्ञात हुआ कि आपके हमारे नगर में पधार कर हम सबको दर्शन देना स्वीकार कर लिया है तो हमें यही अनुभव हुआ कि मानो हमने अपना उच्चतम ध्येय प्राप्त कर लिया हमें तो ऐसा जान पड़ा मानो पहाड़ ने मुहम्मद के पास जाना स्वीकार कर लिया और फल फलस्वरूप हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहा परंतु फिर जब हमें पता चला कि पहाड़ के लिए स्वयं चल कर यहाँ आना संभव नहीं होगा तथा हम लोगों को सबसे अधिक शंका इस बात की थी कि हम स्वयं चलकर पहाड़ तक जा सकेंगे उस समय तो केवल आपने ही महती उदारता से हमारे दृढ़ाग्रह को पूरा कर दिया समुद्री मार्ग की इतनी कठिनाइयां तथा अड़चने होते हुए भी जिस उदार एवं निस्वार्थ भाव से आप प्राची का महान संदेश पाश्चात्य देशों को ले गए जिस अधिकार पूर्ण ढंग से आपने वहां अपने उद्देश्य को कार्य रूप में परिणित किया तथा जैसी आश्चर्यजनक अद्वितीय सफलता आपको अपने जगत कल्याण के प्रयत्नों से प्राप्त हुई उससे आपकी कीर्ति अमर हो गई है ऐसे समय में जबकि रोटी की समस्या का समाधान करने वाला पाश्चात्य भौतिकवाद भारतीय धार्मिक भावों को अधिकाधिक आक्रांत करता जा रहा था तथा जब हमारे ऋषियों के कथनों और ग्रंथों की लोग मात्र गिनती करने लगे थे आप जैसे एक नए गुरु का अवतीर्ण होना हमारी धार्मिक प्रगति के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ ही, ही है और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे समय आने पर आप हमारे भारतीय दर्शन रूपी स्वर्ण पर कुछ समय के लिए जम गई मैल को धो बहाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे और उसी को आप अपने सशक्त मानसिक टकसाल में ढाल एक ऐसा सिक्का तैयार कर देंगे जो समस्त संसार में मान्य होगा जिस उदार भाव से आपने भारत के दार्शनिक चिंतन का झंडा शिकागो धर्म महासभा में एकत्र विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच विजय वीज़ के साथ लहरा दिया है उससे हमें इस बात की प्रबल आशा हो रही है कि शीघ्र ही आप अपने समय के राजनीतिक सत्ताधारी के ही सदृश इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करेंगे जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता अंतर इतना ही होगा कि उसका राज्य भौतिक वस्तुओं पर है तथा आपका मन पर होगा और जिस प्रकार इस राष्ट्र ने इतने अधिक समय तक तथा इतनी सुंदरता से राज्य करके राजनीतिक इतिहास की सारी पूर्व निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण किया है उसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य का बीड़ा आपने निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के कल्याण के लिए उठाया है उसे पूर्ण कराने के लिए वह आपकी दीर्घ करे तथा आध्यात्मिकता के इतिहास में आप अपने सभी पूर्वजों में अग्रगण्य हो परम पूज्य स्वामी जी हम हैं आपके परम विनम्र तथा भक्त सेवक गण स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया स्वामी जी का उत्तर तुम लोगों ने हार्दिक तथा दयापूर्ण अभिनंदन द्वारा मुझे जिस कृतज्ञता से बाध लिया है उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दों का सर्वथा अभाव है अभाग्यवश प्रबल इच्छा के रहते हुए भी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि एक दीर्घ दीर्घ व्याख्यान दे सकूँ यद्यपि हम लोगों के संस्कृतज्ञ मित्र ने कृपापूर्वक मेरे लिए बड़े सुंदर सुंदर विशेषणों की योजना की है पर मेरे एक स्थूल शरीर ही तो है चाहे शरीर धारण विडंबना मात्र क्यों न हो और स्थूल शरीर तो जड़ पदार्थ की परिस्थितियों नियमों तथा संकेतों पर चलता है अतः थकान और सुस्ती भी कोई ऐसी चीज है जिसका असर स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता पश्चिम में मुझसे जो थोड़ा सा काम हुआ है उसके लिए देश में हर जगह जो अद्भुत प्रसन्नता तथा प्रशंसात्मक भाव दिखाई देता है वह सचमुच महान वस्तु है मैं इसे इस ढंग से देखता हूं, इसे मैं उन महान आत्माओं पर आरोपित करना चाहता हूं जो भविष्य में आने वाले हैं अगर मेरा किया यह थोड़ा सा काम सारी जाति से इतनी प्रशंसा पा सकता है तो मेरे बाद आने वाले संसार में उथल पुथल मचा देने वाले आध्यात्मिक महावीर इस राष्ट्र से कितनी प्रशंसा ना प्राप्त करेंगे भारत धर्म की भूमि है हिंदू लोग धर्म केवल धर्म समझते हैं सर्दियों से उन्हें इसी मार्ग की शिक्षा मिलती है, आई है जिसका फल यह हुआ है कि उनके जीवन के साथ इसी का घनिष्ठ संबंध हो गया और तुम लोग जानते हो कि बात ऐसी ही है इसकी कोई जरूरत नहीं कि सभी दुकानदार हो जाएं या सभी अध्यापक कहलाएं या सभी युद्ध में भाग लें किंतु इन विभिन्न भावों में ही संसार की भिन्न भिन्न जातियाँ सामंजस्य की स्थापना कर सकेंगे। जान पड़ता है कि इस राष्ट्रीय एकता में आध्यात्मिक स्वर अलापने के लिए हम लोग विधाता द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं और यह देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है कि हम लोगों ने अब तक परंपरागत अपने उन महान अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें अपने गौरवशाली पुरुषों से मिले हैं जिनका गर्व किसी भी को हो सकता है इससे मेरे हृदय में आशा का संचार होता है यही नहीं जाति की भावी उन्नति का मुझे दृढ़ विश्वास हो जाता है जो जो मुझे आनंद हो रहा है वह मेरी ओर व्यक्तिगत ध्यान के आकर्षित होने के कारण नहीं वरन यह जानकर कि राष्ट्र का हृदय सुरक्षित है और सभी स्वस्थ भी हैं भारत अब भी जीवित है कौन कहता है कि वह मर गया पश्चिम वाले हमें कर्मशील देखना चाहते हैं परंतु यदि वे हमारी कुशलता लड़ाई के मैदान में देखना चाहें तो उनको हताश होना पड़ेगा क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं है जैसे कि अगर हम किसी सिपाही जाति को धर्म क्षेत्र में कर्मशील देखना चाहें तो हताश होंगे वे जहां आएँ और देखें हम भी उनके ही समान कर्मशील हैं वे देखें यह जाति कैसे जी रही है और इसमें पहले जैसा ही जीवन अब भी वर्तमान है हम लोग पहले से हीन हो गए हैं इस विचार को जितना ही हटाओगे उतना ही अच्छा है परंतु अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कहना चाहता हूँ मुझे आशा है उनका ग्रहण तुम असहानुभूति के साथ नहीं करोगे अभी अभी तुम लोगों ने जो यह दावा दायर किया कि यूरोप के भौतिकवाद ने हमको लगभग प्लावित कर दिया है सो सारा दोष यूरोप वालों का नहीं अधिकांश दोष हमारा ही है जब हम वेदांती हैं तो हमें सभी विषयों का निर्णय भीतरी दृष्टि से भावात्मक संबंधों के आधार पर करना चाहिए जब हम वेदांती हैं तो यह बात हमें निस्संदेह समझते हैं कि अगर पहले हम भी अपने को हानि ना पहुँचाएँ तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारा नुकसान कर सके भारत की पंचमांश जनता मुसलमान हो गई जिस प्रकार इससे पहले प्राचीन काल में दो तिहाई मनुष्य बौद्ध बन गए थे इस समय पंचमांश जनसमूह मुसलमान है दस लाख से भी ज्यादा मनुष्य ईसाई हो गए हैं यह किसका दोष है हमारे इतिहासकारों में से एक का चिरस्मरणीय भाषा में आक्षेप है जब सतत प्रवाहशील झरने में जीवन बह रहा है तो ये अभागे कंगाल भूख प्यास के मारे क्यों मरे प्रश्न हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया उन लोगों के लिए हमने क्या किया क्यों वे मुसलमान हो गए इंग्लैंड में मैंने एक सीधी साधी लड़की के संबंध में सुना था जो वेश्या बनने के लिए जा रही थी किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका तब वह लड़की बोली मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है अभी मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती परंतु मुझे पतित हो जाने दीजिए गली गली ठोकरें खाने वाली स्त्रियों की हालत को पहुंच जाऊं, तब संभव है दयावती महिलाएं मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करें आज हम अपने धर्म को छोड़ देने वालों के लिए रोते हैं परंतु इसके पहले उनके लिए हमने क्या किया आओ हम लोग अपनी ही अंतरात्मा से पूछें कि हमने क्या सीखा क्या हमने सत्य की मशाल हाथ में ली अगर हाँ तो ज्ञान विस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़े तो समझ में आ जाएगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुंच नहीं हुई यही एक प्रश्न है जो अपने अंतरात्मा से हमें पूछना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने वैसा नहीं किया इसलिए हमारा ही दोष था हमारा ही कर्म था अतएव हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए इसे अपने ही कर्मों का दोष मानना चाहिए भौतिकवाद इस्लाम धर्म ईसाई धर्म या संसार का कोई वाद कदापि सफल नहीं हो सकता था यदि तुम स्वयं उसका प्रवेश द्वार न खोल देते नर शरीर में तब तक किसी प्रकार रोग के जीवाणुओं का आक्रमण नहीं हो सकता जब तक वह दुराचरण क्षय कुखाद्य और असंयम के कारण पहले ही से दुर्बल और हीन वीर्य नहीं हो जाता तंदुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणुओं के भीतर रहकर भी उनसे बचा रहता है अस्तु पहले की भूलों को दूर करो प्रतिकार का समय अभी है सर्वप्रथम पुराने तर्क वितर्कों को अर्थहीन विषयों पर छिड़े हुए उन पुराने झगड़ों को त्याग दो जो अपनी प्रकृति से ही मूर्खतापूर्ण है गत छः सात सदियों तक के लगातार पतन का विचार करो जबकि सैकड़ों समझदार आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तक तर्क करते रह गए कि लोटा भर पानी दाहिने हाथ से पिया जाए या बाएं हाथ से हाथ चार बार धोया जाए या पांच बार और कुल्ला पांच दफ़े करना ठीक है या छह दफ़े ऐसे अनावश्यक प्रश्नों के लिए तर्क पर तुले हुए जिंदगी की जिंदगी पार कर देने वाले और इन विषयों पर अत्यंत गवेषणापूर्ण दर्शन लिख डालने वाले पंडितों से और क्या आशा कर सकते हो हमारे धर्म के लिए भय यही है कि वह अब रसोई घर में घुस गुश, घुसना गुश, चाहता है हमसे हम में से अधिकांश मनुष्य इस समय न तो वेदांती है न पौराणिक और न तांत्रिक हम हैं छूत धर्मी अर्थात हमें न छुओ इस धर्म के मानने वाले हमारा धर्म रसोई घर में है हमारा ईश्वर है भात की हाँड़ी और मंत्र है हमें न छुओ हमें न छुओ हम महापवित्र हैं अगर यही भाव एक शताब्दी और चला तो हम में से हर एक की हालत पागल खाने में कैद होने लायक हो जाएगी मन जब जीवन संबंधी ऊँचे तत्वों पर विचार नहीं कर सकता तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्बल हो गया है जब मन की शक्ति नष्ट हो जाती है उसकी क्रियाशीलता उसकी चिंतन शक्ति जाती रहती है तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है फिर वह छोटी से छोटी सीमा के भीतर चंचल लग लगाता रहता है चक्कर लगाता रहता है अत पहले इस वस्तु स्थिति को बिल्कुल छोड़ देना होगा और फिर हमें खड़ा होना होगा कमी और वीर बनना होगा कर्मी और वीर बनना होगा तभी हम अपने उस अशेष धन के जन्मसिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे जिसे हमारे ही लिए हमारे पूर्व पुरु पुरुष छोड़ गए हैं और जिसके लिए आज सारा संसार हाथ बढ़ा रहा है यदि यह धन वितरित न किया गया तो संसार मर जाएगा इसको बाहर निकाल लो और मुक्त हस्त इसका वितरण करो व्यास कहते हैं इस कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है और सब प्रकार के दानों में आध्यात्म जीवन का दान ही श्रेष्ठ है इसके बाद है विद्यादान फिर प्राण दान और सबसे निकृष्ट है अन्नदान दान। हम लोगों से बहुत किया हमने बहुत किया हमारी जैसी दानशील जाति दूसरी नहीं यहाँ तो भिखारी के घर भी जब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है वह उसमें से आधा दान कर देगा ऐसा दृश्य केवल भारत में ही देखा जा सकता है हमारे यहाँ इस दान की कमी नहीं अब हमें अन्य दोनों धर्मदान और विद्यादान के लिए बढ़ना चाहिए और अगर हम हिम्मत न हारें हृदय को दृढ़ कर लें और पूर्ण ईमानदारी के साथ काम में हाथ लगाएँ तो पच्चीस साल के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ऐसा कोई विषय न रह जाएगा जिसके लिए लड़ाई की जाए तब संपूर्ण भारतीय समाज फिर एक बार आर्यों के सदृश हो जाएगा मुझे तुमसे कुछ कहना था कह चुका मुझे योजनाओं पर ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं बल्कि मैं अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा करने की अपेक्षा कुछ करके दिखाना चाहता हूँ मेरी कुछ खास योजनाएँ हैं और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और मैं जीवित रहा तो मैं उन्हें सफलता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा मैं नहीं जानता मुझे सफलता मिलेगी या नहीं परंतु किसी महान आदर्श को लेकर उसी के पीछे अपना तमाम जीवन पार कर देना मेरी समझ में एक बड़ी बात है नहीं तो इस नगण्य मनुष्य जीवन का मूल्य ही क्या जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि वह कैसी महान आदर्श के पीछे लगाया जाए भारत में करने लायक बड़ा काम इस समय यही है मैं इस वर्तमान धार्मिक जागरण का स्वागत करता हूँ और मुझसे महामूर्खता का काम होगा यदि मैं लोहे के गर्म रहते उस पर हथौड़े की चोट लगाने के इस शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दूँ